भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री गौर हरिव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 गोपाल जय जय श्री राहारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय बुलृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तम ओं जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस् कमलगल वाय ममृतम जगत्पति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लतकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धाम तत् हृदय से प्रेरणे प्रवर्तिहंबराकूपोपि तस्य तो हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवां श्री, श्री रूप साग्र जात सह गण रघुनाथान्वित सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यमं श्री राधा कृष्ण पादलल्ताी विशाखान्विता आजानुमितुजौ कनकावदात कमलाये कमलायताक्ष विश्वभरौ युगधर्मौ वंदे जगत् कर्णवे कृष्णपरविंदयुगुल यंगीद्रृणी क्रते विल स्निग्धोंगस्व काश्मीरम तलशोणीम पीतने कस्तूरिका नीलिमा श्रीखंडम निर्व्याज निव्याजे नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तक जयमदी वाछाकुभ्य कृपादुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम देवे वर्षति यलवृषा वज्राश्मिल सीदत्लु पशुश्रयात्मशरण दृष्टान कंप्युस्मन उत्पाट्य शैल मबलो लीलोंचोष्ठ मपाल महेन्द्र मध्य प्रिया इंद्र गवाम बोलो वृंदावन बिहारी जय परम मंगल श्री चैतन्य चर्तामृत श्रीमद् महाप्रभु श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन श्री सनातन गोस्वामी जी के सामने कर रहे और माधुरी वर्णन करते हुए श्री कह रहे हैं कि कृष्ण का रूप अद्भुत होकर के विराजमान गोपी का हृदय है दर्पण कृष्ण रूप है बिंब और दर्पण और बिंब इन दोनों में हो रही है अपूर्व होड़ा होड़ी दर्पण कहता है मैं बड़ा और रूप कहता है मैं बड़ा श्री गोपी के प्रेम का दर्शन करके दर्पण अपने आकार को बढ़ाता है और जब दर्पण बढ़ाता है तो गोपी का प्रेम गोपी प्रेम रूपी दर्पण जब अपने आप को बढ़ाता है तो श्री कृष्ण का रूप वह और बड़ा हो जाता है जब रूप और बड़ा होता है तो गोपी का प्रेम रूपी दर्पण उससे तो ज्यादा बढ़ा हो जाता है दोनों में आपी, वो होड़ा होड़ी हो रही है और कोई भी पराजय मानने के लिए तैयार नहीं है नृत्योत्सव हरी वो ये श्री कृष्ण में अनंत ऐश्वर्य अनंत माधुर्य के समुद्र होकर के विराजमान श्री कृष्ण लज्जा दया कीर्ति धैर्य श्रेष्ठ बुद्धि सब उनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान हैं इसलिए यशान मकरकुंडल चारों चारणों उनके मकराकृत कुंडल उनको दर्शन करके नारियों नराश्च मुद्रता कुपिता निमेश सब आनंदित होते हैं और कुपिता निमेश्च दोबारा चकार का प्रयोग करके जो महाभारती श्री ब्रजगो के कारण हैं उनके प्रेम का क्या कहना वे तो पलक का आना उसको भी सहन नहीं कर पाती है यह विशेष लक्षण दूसरे चकार के द्वारा यह दिखाया विशेष लक्षण दिखाया कि महाभाव का एक लक्षण है निमेशा सहता माने पलक के गिरने के व्यवधान को भी सहन नहीं कर पाती है अब इसी श्लोक इसी प्रसंग में आगे कहते हैं कि यद भवान पश्यताम् कुटिल कुंतलं श्री मुखम चे जड़ कि प्यारे अटसी भवान भवान अन्ही माने दिन में जब तू गाय चराने के लिए जाता है गोपी गीत का प्रसंग है रास में गोपी का गोपिया ठाकुर जी की स्तुति कर रही है कि जब तू गाय चलाने के लिए जाता है त्रुटी युगा उस समय एक क्षण का अट्ठाईस जो भाग है वह अट्ठाईसोवा भाग मुझे उसको कहते त्रुटी वो भी युग सजी का व्यतीत हो जाता है एक युग का अट्ठाईसोवा भाग वो त्रुटी युगा वह हमें योग सदी का व्यतीत हो जाता है इतनी प्रीति आम अपश्यता तेरा दर्शन करके कुटिल कुंतलम तेरी अलकावली कुटिल होकर के तेरे कपोल के ऊपर आ रही है ऐसे तेरे कुटल, कुटिल कुंतल वाले श्री मुख का दर्शन करने के लिए यह अलकावली नहीं है मानो गोपियों के नेत्रों रूपी मछली गोपी वैसे भी मीनाक्षी हैं मछली सरी के नेत्र वाली है उनकी मछली को फसाने के लिए मानो ये एक कांटा है जैसे मछली को डालने के लिए वंशी में कांटा लगा करके घिर से उसको घड़ी करके वो कांटा डाला जाता है ऐसे ये टेढ़ी जो अलग है वह गोपियों के नेत्र रूपी मछली को फंसाने के लिए मानो एक कांटा मत्स्य बंधनी है ऐसा श्रीमुख ऐसे तेरे श्रीमुख का उदी जो पलक ऊंची करके दर्शन करती हैं हम गोपी जो उसका निरंतर दर्शन करने वाली हैं ऐसे हमारे लिए पक्षकृत दृशां हमारे नेत्रों के ऊपर पक्षमकृत पलकों को लगाने वाला दिशा नेत्रों पर पलकों को लगा देने वाला जो विधाता है उसको जड़ पक्ष माने पलकों को लगाने वाला अर्थात विधाता ब्रह्मा वह जड़ ही है पक्षकृत दिशा तो हम कृष्ण दर्शन करने वालों के रोम रोम में नेत्र देने चाहिए थे दो नेत्र देकर के उसके ऊपर भी विधाता ने पलक चिपका दिए उस पर सृष्टि करना नहीं आया आगे कह रहे हैं काम गायत्री मंत्र रूप हाय कृष्ण स्वरूप सार्ध चब्बीस अक्षर तार हो अक्षरे चंद्र हो कृष्ण करी उदय त्रिजगत कैल काम मय काम गायत्री ये जो मंत्र है मंत्र का अर्थ है रहस्य रहस्य का मतलब है जिसको छिपा करके रखा जाए छिपा करके किसी को दिया जाए और छिपा करके ही जिसको लिया जाए उसका नाम है रहस्य मंत्र जहां बहुत संक्षेप में वस्तु को प्रस्तुत कर दिया जाए उसका नाम मंत्र काम गायत्री यह श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है तो काम गायत्री मंत्र रूप काम गायत्री ये मंत्र है काम गायत्री का जो मंत्र है गायत्री का तात्पर्य है जिसमें महिमा का गायन किया जाए उसको कहते हैं गायत्री माने ब्रह्म की महिमा का या जिस भी देवता की गायत्री है उसकी मेहमा का गायन किया जाए उसका नाम है गायत्री तो काम गायत्री काम गायत्री काम कामरूप है श्री कृष्ण और उनकी महिमा का जिसमें गायन किया जाए वो हो गई काम गायत्री तो तो काम गायत्री मंत्ररूप श्री कृष्ण स्वयं काम गायत्री मंत्र के रूप में विराजमान है कृष्ण का एक अवतार ही काम गायत्री है ऐसा समझ लें काम गायत्री मंत्र काम गायत्री बड़ी मंत्र माने ये बड़ी गोपनीय है और वो श्री कृष्ण ही काम गायत्री के मंत्र के रूप में आप प्रकट हुए हैं हर कृष्ण श्री कृष्ण स्वरूप ये काम गायत्री कृष्ण का ही स्वरूप है बोल भाई गायत्री और कृष्ण एक कैसे हो जाएंगे बोले दोनों एक हैं गायत्री में भी साढ़े चौबीस अक्षर हैं और श्री कृष्ण के श्रीअंग में भी साढ़े चौबीस चंद्रमा विराजमान कृष्ण के श्रीअंग में भी साढ़े चौबीस चंद्रमा विराजमान इसलिए काम गायत्री जैसे साढ़े अक्षर की है श्री कृष्ण भी सारे चौबीस चंद्रमाओं से युक्त होकर के ही विराजमान है तो काम गायत्री का जो मंत्र मंत्र माने जिसमें दिव्य शक्ति हो और संक्षेप में जो स्वरूप को प्रकट कर दे उसका नाम मंत्र है जिसको मंत्र माने राशि रूप में दिया जाए धन समझ करके रखा जाए और छिपा करके ही जिसको कहीं छिपा करके रखा जाए छिपा करके दिया जाए छिपा करके लिया जाए छिपा करके रखा जाए ये तीनों गुण जिसमें हो उसका नाम मंत्र मंत्र माने ने रास् श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं सार्ध चौबीस अक्षर पार इसमें चौबीस अक्षर हैं इसमें से अक्षर चंद्र है अभी व्याख्या करेंगे ये सारे चौबीस अक्षर ही मानो सारे चौबीस चंद्रमा है और इन सारे चौबीस चंद्रमाओं से युक्त हो करके कृष्ण करी उदय श्री कृष्ण ने उदय प्राप्त किया त्रिजगत कई का कानुमय और इस प्रकार संपूर्ण जगत को उन्होंने काम में माने प्रेम में बना दिया इस मंत्र के द्वारा जगत को प्रेम की प्राप्ति कराई भाई सारे 24 अक्षर कैसे दे दिए इन्होंने ये समझ में नहीं आई जबकि काम में आठ आठ अक्षर के तीन पद हैं और एक बीज मंत्र है तो पूरे 25 अक्षर हैं परंतु ये इन्होंने कैसे लिखा विश्वनाथ चक्रवर्ती इस चक्कर में पड़ गए एक बार अब विश्वनाथ चक्रवर्ती जी मन में विचार कर रहे हैं कि जो कविराज गोस्वामी ने लिखा होगा वो तो सही होगा क्योंकि गुरजनों में महापुरुषों में कभी छल परमाद विपल भ्रम ये सारे दोष नहीं है उनके जितने भी वचन हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं और उनके हृदय में ये भी विचार नहीं है कि विपुल मतलब गुरु जी गुड़ रह जाए और चेला जी शक्कर बन जाए इसलिए एक आध कोई चीज छिपा करके रख लो गुरु को पूरी चेला को पूरी पूरी बात मत बताओ ऐसा महापुरुषों में नहीं होता है जो महापुरुष है वे जो कुछ भी उनका परम धन है उसको भी कृपा करके शिष्य को प्रदान कर देते हैं। वे संकोच नहीं करते तो कृष्णदास कविराज कहीं कोई छल तो करेंगे नहीं परंतु तो ये बात समझ में नहीं आई हमको तो पच्चीस अक्षर दिख रहे हैं बीज मंत्र अलग हो गया और फिर कामदेव आए ऐसा प्रयोग करके ये एक एक तीन पद हैं तीन पदों में तीन जो लाइन है तीन लाइन आठ आठ श्लोक की आठ आठ अक्षरों की तीन लाइन है तो आरती चौबीस हो गए इसमें इसका क्या साढ़े चौबीस अक्षर कैसे इन्होंने कहे तो ये मन विचार करें हैं, मेरी कहीं कमी होगी ठीक है हमको समझ में नहीं आ रहा है इतने में रात्रि को श्री राधा रानी उन्होंने दर्शन दिया राधा रानी दर्शन दे करके और यह कहा कि जो व्यंत यकार है उसका आधा अक्षर वो यकार को आधा अक्षर के बाद में जो यकार है उसको आधा अक्षर माना जाएगा तो विद्मे कामदेवाए विद्मे तो विदमहे जो है इसमें इसके बाद में तो यहां पर वी के बाद में आने वाला जो यकार आएगा वो धा अक्षर होकर के विराजमान होगा पुष्पवान उनका हम ध्यान कर, हमें ध्यान करना चाहिए वो जो आनंद हैं वे हमको कृपा करके प्रेम प्रदान करें ये उसका मूल भाव था तो काम देवाय में जो या है देवाय में जो याद या है तो दे बा, बाके बाद में जो या आया है देवाय इनमें बाके बाद में जो या आया है ये या आधा अक्षर काम देवाय विदम तो या जो है अक्षर वो आधा अक्षर माना जाएगा और 25 में से आधा रह गया तो फिर साढ़े चौबीस हो जाएंगे इस तरह से वो वर्णागम भाष्व तो वर्णागम भाष्व नाम करके एक ग्रंथ है उसकी ये आ, आ, कहीं आ, सूत्र दिया वर्णागम भाष्व से कि या के बाद का जो आधा अक्षर है उसको व्याकरण में आधा गिना जाएगा तो में वाह के बाद में जो या आया है वो आधा अक्षर है श्री काम गायत्री मंत्र रूप होकर के बिराजमान और इसमें जो मुखारबिंद है उस मुखारबिंद में जो अः या है वो या तो चौबीस अक्षर जो है वो दस नक्षचंद्र श्रीहस्त के दस नक्षचंद्र चरण के एक हो गया पूरा मुख दो हो गए कपोल और एक हो गया तलक और आधा चंद्र हो गया ललाट इस तरह से चौबीस चंद्रमा ये विराजमान जो काम बीज है वो पूरा मुख हो गया काम बीज और उस काम बीज में काम दे वा और यह। ये सारे चार अक्षर हो जाएंगे तो एक हो गया तिलक दो हो गए कपोल एक संपूर्ण मुख है और जो आधा अक्षर है वो कहीं वो अर् ललाट जो है वो ललाट आधा अक्षर होकर के विराजमान हो, हो जाएगा इस तरह से कहीं निरूपण किया काम देवाय विदमहे ऐसे मैंने उनका हमको ध्यान करना चाहिए काम गायत्री मंत्ररूप है कृष्ण स्वरूप से अक्षरे चंद्र हो करे उदय त्रियु जगत कैल काम काम देव का तात्पर्य है काम माने सेवा की अभिलाषा काम माने सेवा की अभिलाषा उसको देवाय माने जो दान करने वाले हैं देव शब्द के तीन अर्थ हैं दान करना द्योतित करना और दीपित करना तो काम माने दिव्य प्रेम उसको देवाएं जो दीपित करने वाले होकर के विराजमान दान करने वाले हैं माने श्री कृष्ण ही प्रेम का दान करते हैं द्योतित करना माने श्री गुरुदेव ने जो दिया है वह प्रेम ज्योतित हो माने इस मंत्र का जप करने से वो कहीं जग जाएगा और दीपित करना माने फिर बढ़ के वह विशाल होकर के भी विराजमान होगा तो निरुक्त शास्त्र में देव शब्द की व्याख्या की गई देव अकस्मात यास्क मुनि कहते हैं दाना द्योतनाद दीपनाद वाह जो दान करे द्योतित करे मैने सोए हुए को जगाए और दीपित करे मैंने जगे हुए को धक धका करके बढ़ाए दान करे सोए हुए को जगाए और जगाए हुए को दीपित करे उनको विद्महे माने परम परम उपास्य रूप में हम समझते हैं विमे का तात्पर्य है उपास्य रूप में हम जानते हमें जानना चाहिए वे ही परम परम उपास्य जो प्रेम का दान करने वाले हैं वे ही परम परम उपास्य होकर के विराजमान हैं उनके अलावा और कोई दूसरा उपास्य नहीं माने जीव उपास्य नहीं है जगत उपास्य नहीं है संसार की अन्य कोई वस्तु उपास्य नहीं है श्री कृष्ण ही परम परम उपास्य उन कृष्ण के लिए एक बात कही हुए कृष्ण कैसे हैं बोले पुष्प बाण होकर के विराजमान है पुष्प का मतलब है जो खिले हुए होकर के और पोषित करने वाले होकर के विराजमान है जो पोषित करे उसका नाम है पुष्प पोष धातु से ही पुष्प बना है अर्थात वृक्ष का जो भाग पोषित होकर के विराजमान हुआ है उसको हम कहेंगे पुष्प अर्थात श्री गुरुदेव ने जो बीज बोया था वह बीज ही पुष्प होकर के वहां विराजमान होगा और बाण शब्द का अर्थ होता है निश्चित लक्ष्य तो पुष्प बाण शब्द का जो प्रयोग हुआ मंत्र में वो उसका अर्थ है कि निश्चित लक्ष्य अर्थात निश्चित लक्ष्य को वे प्राप्त कराए निश्चित लक्ष्य हमारा क्या है श्री किशोर जी की मंजरी बन करके हम सेवा कर। श्री जो परकर है उस नृत्य परकर की दासी बनकर के या जिसका और भी जो भाव्य हो सकता है कोई सक्ष भाव वाला भी हो सकता है वाष्य भाव वाला भी हो सकता है तो जो उपास्य पर है रागात्मक परकर उस रागात्मक पर, परकर का हम अमृत्य ग्रहण करते हुए विराजमान तो पुष्प बाण पुष्प माने पोषित करने वाला और बाण माने निश्चित लक्ष्य को भेद भेदने वाला ऐसे जो कृष्ण हैं उन कृष्ण का हम आश्रय ग्रहण करते हैं उनको ही हमको ध्यान करना चाहिए धीम ही उनका हमको ध्यान करना चाहिए वे भक्ति के हृदय में जो बीज बोया गया था उस बीज को पोषित करने वाले हैं स्वयं पोषित करने वाले हैं और ठीक लक्ष्य को प्राप्त कराने वाले हैं वृज के पुष्प बाण होकर के भी कृष्ण विराजमान हैं। पुष्प बाण का सीधा सीधा अर्थ है फूलों का बाण है जिसका कामदेव उसके पांच बाण मारे आ, माने गए हैं पुष्पों के बाण पांच माने गए हैं और वे पांच बाण हैं मोहन मादन उन्मादन वशीकरण और मारण ये पांच बाण मोहन करना मादन करना उन्माद देना वशीकृत करना और मार डालना ये कामदेव के पांच बाण है उनमें कहीं आम को कहीं बकुल को कहीं नीलोत्पल को ये कामदेव के पांच बाण पांच पुष्प जो हैं वो पांच कहे गए जो मारण मोदन नहीं मोहन मोदन आ, मादन मोदन उन्मादन वशीकरण और मारण इन पांच चीजों को प्रस्तुत करने वाले तो वे पुष्पबाण होकर के विराजमान है वे अनंग होकर के विराजमान हैं। अनंग का तात्पर्य है कि जो रोम रोम में व्याप्त होकर के विराजमान हो उसका नाम है अनंग। तो इस मंत्र में कामदेव शब्द का प्रयोग है पुष्पबाण शब्द का प्रयोग है और अनंग शब्द का प्रयोग है तीन नामों का प्रयोग किया गया है तीन दिव्य नामों का प्रयोग है इसमें कामदेव शब्द का प्रयोग है और पुष्पवाण शब्द का प्रयोग है और अन्य शब्द का प्रयोग है और तीनों नामों का ठाकुर जी के तीनों नामों का जो अर्थ है वो कामदेव शब्द का अर्थ हुआ तीन जो प्रेम का दान करे प्रेम का द्योतन करे प्रेम को उद्दीप्त करे दानाथ दोतनाथ और दीपनाथ ये हो गए और काम का तात्पर्य प्रेम प्रेम गोप रामायण काम गमत जो प्रेम है उसी का नाम है काम जगत में क्योंकि काम और प्रेम इन दोनों में अनुभाव चेष्टाएं एक सी हैं इसलिए दिव्य शास्त्र में प्रेम के क्षेत्र में प्रेम को काम शब्द से मोहित विमोहित कर दिया गया और जगत की उल्टी बात है यहां पर प्रेम है ही नहीं काम ही काम है परंतु तो अनुभवों की समानता होने पर चेष्टाओं की एक कामी की चेष्टा और प्रेमी की चेष्टा दोनों की चेष्टाएं लगभग समान होती हैं इसलिए जगत में प्रेम है नहीं परंतु तो जगत में काम को प्रेम कह दिया गया और वहां प्रेम को काम कह दिया गया दिव्य शास्त्र में काम को प्रेम को काम कह दिया गया और जगत में काम को ही प्रेम कह दिया गया तो उल्टा ऐसे गड़बड़ हो गया है जग, घालमेल हो गया है तो काम देवाय कामदेवाय के शब्द का अर्थ हुआ कि जो शुद्ध प्रेम को दान करे एक अर्थ शुद्ध प्रेम को ज्योतित करे माने जगाए और फिर दीपित करे उसको बढ़ा दे अब दूसरा शब्द आया पुष्प बाण पुष्प बाण आया पुष्प बाण चतुर्थी व्यवस्थि लगी है उसमें पुष्प का तात्पर्य है जो पोषित हो करके विराजमान हो अर्थात जो स्थायी भाव विराजमान है वह पोषित होकर के रसावस्था को जहां प्राप्त हो रहा है उसका नाम है पुष्प पुष्प और बाण का तात्पर्य है निश्चित लक्ष्य श्री कृष्ण आप कृष्ण का प्रेम वह परम परम पुष्पित होकर के विराजमान है पोषक होकर के विराजमान स्वयं भी पुष्पित है और पोषक होकर के भी विराजमान है और बाण का तात्पर्य है निश्चित लक्ष्य को भेदने वाला है अर्थात उसमें अन्याभिलाषता शून्यता परिपूर्ण रूप से विराजमान उसका हमको ध्यान करना चाहिए धीम ही ध्या विधलिंग का प्रयोग है हमको ध्यान करना चाहिए ये हमको सज एक उपदेश दिया गया है एक सलाह दी गई है उस सलाह का हमको पालन करना चाहिए वे श्री कृष्ण अनंग होकर के विराजमान प्रेम जो कहियत मन काम कहत रचरंग और अंग अंग रहे फुरत रतरंग दुर्दास जी ने अनंग शब्द की व्याख्या की कि जो स्थायी भाव के रूप में प्रेम में छिपा हुआ है उसको कहेंगे प्रेम प्रेम जो तो मन फूरती मन में स्फूर्ति मात्र हो रहा है कुछ कुल बुला रहा है मन में उसका नाम है प्रेम काम का तो रथ जब वह प्रेम ही कहीं रथ या चेष्टाओं के रूप में विराजमान हो जाए तो उसका नाम ही है काम और अंग अंग व्यापक रहे जहां रोम रोम में प्यारे के माधुर्य का आस्वादन किया जाए उसका नाम है अनंग। तो श्री प्रियाजू, श्री ब्रजगोपी का जब श्री श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करती हैं, उस समय अंग अंग व्यापत रहे अंग अंग में व्याप्त होकर के वे श्री कृष्ण विराजमान होते ताको कहत अनंग हो अनंग होकर के विराजमान तो काम गायत्री मंत्र मंत्रूप काम गायत्री मंत्र माने गोपनीय राह है गायत्री का मतलब है कृष्ण की ही उसमें महिमा का गायन किया गया है कृष्ण स्वरूप जैसे कृष्ण के स्वरूप में सारे चौबीस चंद्रमा विराजमान हैं इसी प्रकार यहां सारे चौबीस चंद्रमा विराजमान साध चौबीस अक्षर ये सारे चौबीस अक्षर इसमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है से अक्षर चंद्र है यही अक्षर चंद्र होकर के विराजमान है त्रिजत त्रिजगत कई का कामों में त्रिजगत कामों में कर इन्होंने किया है श्री विष्णा चक्रवर्ती जी उनको श्री जी ने ही रात्रि में स्वप्न में प्रकट होकर कहा कि ये जो लिखा है ये कविराज गोस्वामी छल नहीं कर रहे हैं बल्कि वे सत्य कह रहे हैं इसमें देवाय में जो या आया है बाके बाद में या आया है वह आधा अक्षर और उससे सारे जगत को प्रेम की प्राप्ति होगी इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण दीक्षा में भी इस मंत्र का प्रयोग ये कहीं स्वरूप को प्रदान करने वाला यही मंत्र है जो तीन प्रकार की दीक्षाएं वैष्णव में प्रसिद्ध है एक नाम दीक्षा उसके द्वारा श्री ठाकुर जीव को स्वीकार कर रहे हैं स्वीकृति नाम दीक्षा है मंत्र दीक्षा जो है वो जैसे भावर पड़ना संबंध जुड़ ठाकुर के साथ में अब रिचुअल के साथ में पूरा संबंध जुड़ गया भावर पड़ गई विवाह हो गया सप्तपदी लाजा हवन हो गया तो लाजा हवन जब तक नहीं होगा सप्तपदी जब तक नहीं होगी तब तक ब्याह नहीं माना जाएगा ये सप्तपदी हुई जय यही पूछता है कि सप्तपदी हुई गई नहीं सप्तपदी हो गई है तो ब्याह माना जाएगा द्वार चार हो गया बरमाला हो गई ये कोई ब्याह ब्याह नहीं है अभी पथ पत्नी नहीं हो विवाह में जब तक सप्तपदी नहीं होगी तब तक ब्याह नहीं माना जाएगा शास्त्र दृष्टि से शास्त्र शास्त्र की दृष्टि से भी वो तो विवाह नहीं माना जाएगा परंतु जब सप्तपदी हो जाएगी लाजा हवन होते हुए चार परिक्रमा जब हो गई और उसके साथ में सप्तपदी हो गई वो जो क्रिया है वो यदि है तब तो उसको ब्याह माना जाएगा विवाह माना जाएगा इसके पहले की जितनी भी और सारी विवाह है वो नहीं है वो अग्नि के चार जो फेरे चार ही फेरे होते हैं सात फेरे होते नहीं है विवाह में, <laughs> में। में भी फेरा तो चार ही होते हैं। वो वो जो सात कह दो तो करा दो वो सात फेरे कहने में आते हैं सात फेरे रहते तो अः के साथ में जो चार फेरे हैं चार परिक्रमा है अग्नि की वही मुखिया उसके साथ में ही सप्तपदी है सात कदम संग चलना है तो वो सप्तपदी यदि है तो ब्याह है तो जैसे सप्तपदी वहां पर मुख्य ब्याह है ऐसे ही मंत्र दीक्षा गोपाल मंत्र की साक्षर मंत्र की दीक्षा वो मुख्य विवाह हो गया और फिर जैसे विवाह होने के बाद में फिर द्विरागम होगा गोना होगा और तब कहीं अपने घर को वह कन्या संभालेगी ससुर में पहुंच करके संभालेगी इसी प्रकार जो स्वरूप की प्राप्ति है वो स्वरूप की प्राप्ति ये काम गायत्री के द्वारा फिर जो अभिष्ट स्वरूप श्री किशोरी देना चाहती हैं वो स्वरूप उसके हृदय में काम गायत्री के का उपदेश होने पर फिर स्वरूप की दीक्षा हो जाएगी तो तीन दीक्षा हुई एक नान दीक्षा दूसरी मंत्र दीक्षा और तीसरी स्वरूप दीक्षा और स्वरूप दीक्षा का मंत्र यही काम जिसका वर्णन कर रहे हैं कविता वो वो ही मुख्य मंत्र हो करके विराजमान है उससे स्वरूप की स्फूर्ति होगी अब इसी की व्याख्या कर रहे हैं सके है कृष्ण मुख द्विजराज चांद, कृष्ण का मुख या द्विजराज राज द्विजराज राज द्विजराज माने चंद्रमा उनके समान सुशोभित हो रहा है द्विजराज राज श्री कृष्ण का जो मुख है वह चंद्रमा के समान शिशोभित हो रहा है समस्त चंद्र जो है समस्त चंद्रमाओं का भी राजा होकर के श्री कृष्ण का मुख विराजमान है जैसे मुखार सबका राजा होकर के विराजमान माने प्रधान है शरीर में ऐसे ही जो काम बीज है ककार लकार ईकार और चंद्रबिंदु और नाद ये पांच अंग हैं क माने कृष्ण ल माने राधारानी लक्ष्मी ई माने प्रेम स्थाई भाव और चंद्रबिंदु माने प्रेम के सारे अनुभव आलिंगन चुंबन प्रवृत्ति जो अनुभव हैं वो हो गए ककार लकार ईकार म और उसका जो नाद है गूज वो गूंज सर्वत्र सर्वत्र वो नाद होकर के विराजमान जो सब सर्वत्र व्यापक होकर के प्रभाव हो रहा है इस प्रकार प्रणव ओंकार उसमें भी आ उ, और नाद बिंदु ये पांच बिंदु और नाद पहले बिंदु फिर नाद पहले मां और फिर मां की गूज ऐसे ही का लकारी कार बिंदु और फिर उसके भूज ये है पांच अक्षर दोनों के अर्थ एक हैं जो प्रणब का अर्थ है वही काम गायत्री का अर्थ है दोनों के अर्थ एक होकर के विराजमान तो सखी श्री कृष्ण का मुख द्विजराज राज चंद्रमाओं का भी राजा है कृष्ण बपु सिंहासन अब सबसे पहले कृष्ण बपू सिंहासन है कृष्ण बपू रूपी सिंहासन पर श्री कृष्ण कृष्ण का जो शरीर का शबिख है वही सिंहासन है वसे राज्य शासन है श्री कृष्ण शबीर रूपी सिंहासन के ऊपर बैठे हैं जैसे ढड़ है और ढड़ के ऊपर श्रीमुख है ऐसे ही शरीर रूपी सिंहासन के ऊपर कृष्ण विराजमान है बस ही राज्य शासन है, जैसे राजा बैठ के शासन करता है और संग चंद्र समाज और उसके साथ में चंद्रमाओं का समाज विराजमान है दो गुंड चिक्ण दोनों काल कपोल ये सूचिकण होकर के विराजमान है जिन मणि दर्पण जैसे मणि के दर्पण हो सही ही पूर्ण चंद्र जान वे दोनों पूर्ण चंद्र होकर के विराजमान है और ललाट अष्टमी चंद्र ललाट जो है वो अष्टमी का चंद्रमा है तहाते चंदन बिंदु उसके ऊपर एक चंदन की बिंदु है से हो पूर्ण चंद्र मान उसका नाम है पूर्णचंद तो श्री कृष्ण हो गए राजा यहां पर काम बीज जो है ककार चंद्र बिंदु यह हो गया राजा है ना अब सिंहासन क्या हो गया बोले मुख जो हो गया वह हो गया सिंहासन कृष्ण हो गए राजा माने काम बीज हो गया राजा अब शुरू हो रहे हैं काम देव तो काशब्द जो है वो हो गया सिंहासन और मां और देह ये दो हो गए कपोल उस मंत्र में मां और देह ये दो हो गए कपोल और बा जो है वो बीच में आ गया बा कौन सा है बोल बा है श्री कृष्ण जिस समय वंशी बजा रहे हैं उस समय बाएं हाथ का जो अंगूठा है वो कहीं बा के रूप में विराजमान दक्षिण अंगुष्ट उसका ध्यान किया गया है वहां पर अट्ठाइस अक्षरों की अट्ठाइस चंद्रमा के रूप में जैसे व्याख्या की गई उसमें बा जो है वो दाहिना तो बजाते समय बैंसी बजाते समय जो अः दाहिना अंगूठा है वो दाहिना अंगूठा भी कहीं उसमें विराजमान उसकी जो छटा है वो सबसे ऊपर हो करके विराजमान तो वो दाहिना दाहिनामुष्ट हो गया और यकार जो है वो है आधा ललाट अष्टमी का चंद्रमा और तहाते चंदन बिंदु और उसके ऊपर जो चंदन बिंदु है वो अंगूठा हो गया तो काम दे जो काम बीज है वो हो गया पूरा श्री कृष्ण काम ब्रीज हो गया साक्षात कृष्ण राजा और उसमें मुखार बिंदु हो गया वह हो गया का काक्षर वह हो गया आसन और माँ और देह ये दो हो गए कपोर और अर्धचंद्र जो है वो अर्धचंद्र वह हो गया यो यकार जो है वो आधाक्षर माना गया है बाकी बाद में आने वाला जो यकार है वो आधाक्षर माना गया है तो वो हो गया आधा चंद्रमा और आधा चंद्रमा होने पर जो दक्षिण अंगुष्ठ है वो दक्षिण अंगुष्ठ ही हो गया जैसे बिंदु वो जो एक बिंदु मस्त जो तिलक है वो हो गया बिंदु तो यहां तक माने ये एक, एक, एक, एक, एक, क्लियर हो गया दोबारा निवेदन कर दे कि श्री कृष्ण है राजा ये हो गया कामबीच बिज तो काम देव तो का, का का जो है वो हो गया सिंहासन मुक्की शोभा और मां और दे ये दो अक्षर हो गए दोनों कपोल और बा यह हो गया आ, आ, या या हो गया आ, श्री कृष्ण का मुख श्रीमुख और उसमें चंद्रमा जो है वो आधा चंद्रमा हो गया अष्टमी का यह और नहीं बा हो गया आधा ये दक्षिण अंगुष्ठ और जो है वो हो गया आ, कहीं चंद्र ये ललाट अब कर नखे चांदे हाथ हाथ के जो नखे हैं ये कहीं हाथ हो करके विराजमान हैं तो विद्महे और तू ये चार अंगूठा तो पहले ही ऊपर निकल गया और चार जो अक्षर हैं ये चार अक्षर हो गए कर्ण चादर हाथ अंगूठे का जोश हाथ में चार अक्षर जो रह गए बैसे बजाते समय जो अंगूठा है वो अंगूठा तो कपोल पे पहुंच गया वो जैसे आधा चंद्रमा हो गया और ये वो और कर्ण चादर हाथ चंद्रमा है अंगूठा तो पूरा पूरा चंद्रमा ही है परंतु अंगूठा भी मुख पर शोभा को प्राप्त हो रहा है तो कर नखेर चादर हाथ हाथ के जो नख है वे चार हाथ हो गए बैंशी ऊपर करे नाथ बंशी के ऊपर ये नृत्य कर रहे हैं तार गीत मुरली तान उनका गीत मुरली की तान है और पर नखचंद्रगण और पैरों की जो नखें हैं वे कहीं नखचंद्रगण होकर के विराजमान हैं। दाहिने पांच नख और बाय में भी पांच नख दोनों तो कर नख चंद्रगण तले करे नर्तन ये नृत्य करते हुए विराजमान हैं ध्वनि यार की ध्वनि इनका गायन है इस प्रकार ये साढ़े चौबीस अक्षर यहां पर गिनाए श्री काम हो गया श्री कृष्ण माने संपूर्ण मुक्की शोभा वो हो गई काम इसके बाद में का हो गया सिंहासन सिंहासन माने संपूर्ण मुक्की शोभा वो हो गई सिंहासन का मां और दे ये दो हो गए कपोल और यह हो गया आधा चंद्रमा और बह हो गया वह तिलक और जो तिलक कहीं दाहिने अंगुष्ठ के रूप में कपोल के ऊपर आ रहा है दाहिने अंगुष्ठ के रूप में अंगुष्ठ जो है वह वंश बजाते समय कहीं कपोल के साथ नहीं मिलेगा तो वो वाम अंगुष्ट जो है वो बाम ये हो जाए बाम अंगुष्ठ जो है वो वाम अंगुष्ठ मनो तलक हो गया दाएं नहीं बाया अंगुष्ट होगा बंशी बंशी बजाते समय नहीं आ, बाया जो अंगुष्ट है वो बाया अंगुष्ठ तलक हो गया अब कर्ण चादर हाथ रहे चार अंगूठा तो निकल गया माथे की तलक के रूप में अब चार जो न, नख रहे ये चार नख चंद्रमा हो गए और ये वैश्य के ऊपर नृत्य कर रहे हैं ये वैश्य के ऊपर नृत्य कर करते हुए ये नख भी विराजमाना तार गीत मूल्यान मूल्य गीत की तान हो रही है और दस चरण के नख हो गए तो पद नख चंद्रगण तले करे नूपेर ध्वनि यार गानूप की ध्वनि गायन हो रही है इस प्रकार काम गायत्री के चौबीस अक्षर में अः श्री कृष्ण हो गए राजा श्री कृष्ण का श्रीमुख वह हो गया अः सिंहासन दोनों कपोल हो गए उनके साथ में कुंडल और आधा ललाट हो गया ये यकार और अंगूठा जो जा रहा है बाएं हाथ का जो अंगूठा कपोल के ऊपर बंशी बजाते हुए जो कपोल को छू रहा है वही मान हो गया तिलक पूर्ण चंद्रमा तो का काम दे वहां यह। तक का पूरा हो गया काम दे और ये आ, और एक बीज बीज पहले हो गया तो इस तरह से ये आठ काम देवाय और ये बीज मंत्र छे पांच अक्षर यहां पर कवर हो गए और फिर चार अक्षर ये बाएं हाथ के चार नाखून और पांच श्री दक्षिण हस्त के नाखून और दस चरण के नाखून इस तरह से यहां पर वर्णन करें नाचे मकर कुंडल नेत्र कमल बिलासी राजा सतत नचा ये मकर कुंडल जो हैं वे नाच रहे हैं नेत्र भी नाच रहे हैं है, और बिलासी राजा वह मानो इन चौबीस चोवी, साढ़े चौबीस चंद्रमाओं को नचा रहा है साढ़े चौबीस चंद्रमाओं को वो बिलास राजा नचा ना ध्रुव धनु नाशा बान धनुर्गुण दुई कान भौ का धनुष उसमें विराजमान है तो कृष्ण की जो भौए हैं वही हो गई धनुष कृष्ण की नाक वही हो गई बाण और धनुर् गुण दो कान और दोनों कान जो हैं है कान तक लटक रही हैं वही ही मानव धनुष की प्रत्यंचा है नारीगण लक्ष्य बिंदे ताय और नारीगणों के ऊपर वह लक्ष्य पूर्वक बेद रहा है यही चादर बड़ नाथ ये इन चंदाओं चंद्रमाओं में ये बड़नाक माने बड़ा जो राजा है पसारी चादर हाथ, उसने चंद्रमाओं की हाट को फैला दिया है और बिर मूले बिलाए निजाम और ये बिना मूल भाव के अपने प्रेम रूपी अमृत को लुटा रहा है हे स्मृत ज्योस्नामृत किसी को मुस्कान रूपी अब जिसकी इच्छा जहां लुटाए वहां पर लुटाए किसी को मुक्की को लुटा रहा है ताहे के अधराम किसी को वो अधराम लुटा रहा है सब लोग करे आप्यायित इस प्रकार सब लोगों को आप्यायित कर रहा है विपुल आय वह अपूर्व विपुल होकर के विराजमान है जो उसमें तारुण्य परिपूर्ण रूप से विराजमान है मदन मद घूर्णन सब को मदन के कामदेव के मन में वह घूर्णित कर देता है मूर्छित कर देता है तो विपुल आयत अरुण आयत माने विशाल उसका आकार है और अरुण माने आयत अरुण माने विशाल अरुण विशाल होकर के अरुण होकर के वो विराजमान मदन मद घूर्णन मदन मद से सबको घूर्णित कर रहा है मंत्री यार दुई नयन और उसके दोनों नेत्र अब राजा का रूपक है तो परंपरित रूपक में संघ रूपक में राजा से संबंधित जितने भी अंग हैं राजांग उनको बता रहे हैं मंत्री या दुई नयन उसके नेत्र दोनों मंत्री हैं लावण्य केली सदन जन रसायन वो स्वयं लावण्य केली का सदन है माने रसपूर्ण जो केली है उसका स्थान वो राजा ही होकर के विराजमान है जन नेत्र रसायन जितने भी मनुष्य हैं उनके नेत्र उनके लिए वो रसायन के समान प्रिय है सुखमय गोविंद बदन गोविंद का जो बदन है वो सुखमय होकर के विराजमान है यार पुण्य पुण्य फले से मुख दर्शन मिले जिसने पुण्य के पुंज किए हैं पुण्यों के पुंज किए हैं उसको ही यह दर्शन फल के रूप में प्राप्त होता है अभावों को कृष्ण दर्शन नहीं मिलता है तो यार पुण्य पुण्य फल जिसका पुण्य रूपी पुण्य फल रहा है से मुख दर्शन मिले वो मुख का दर्शन करता है दुई अक्षय की कौर में पान दोनों आंखों से वो पान करता है द्विगुण बाढ़े कृष्णा लो जो जो पान करता है दुग्नी तृष्णा का लोह बढ़ जाता है पीते नारे मनक्षोभ, पीते हुए भी कभी भी उसके मन में क्षोभ उत्पन्न होता नहीं है वहीं तृप्ति उत्पन्न होती नहीं है अरुचि उत्पन्न होती नहीं दुखे करे विधिर निंदन और दुखपूर्वक वो विधाता को भी गाली देने लगता है कि अरे तूने मुझे दो नेत्र क्यों दिए ना दिले लक्ष कोटी अरे मुझे लक्ष कोटी नेत्र देने चाहिए थे समय दिले आठ दुटी तो वो तो दिए नहीं लाख नेत्र तो दिए नहीं समय दिले आखें दुटी केवल दो आंखें मुझे दी हैं कुल मिलाकर के दो आंखें तूने मुझे दी हैं ताते दिले निमिश आच्छादन और उसके ऊपर भी पलक का आच्छा दिन दे दिया पलक और चुपका दिया जड़ तपोधन रस शून्य तालमन जान गए जान गए कि ये विधि माने विधाता जड़ है मूर्ख है तपोधन या तपस्वी है तप का ही इसके पास में तप का धन है और कोई धन नहीं है रस शून्य तालमन और तब करते करते इसका मन रस से शून्य हो चुका है नहीं जाने योग्य सृजन इसको सृष्टि करना नहीं आता है योग्य सृष्टि करना इसको नहीं आता है ये देखे मे कृष्णानंद तार करे द्वियन अरे जो कृष्ण का दर्शन करने वाले हैं उनको भी इसने केवल दो नेत्र दिए हया हेर अभिचार इस प्रकार ब्रह्मा अविचार ही कहलाएगा ब्रह्मा में विचार नहीं है मोर यदि बोल बोलधरे को आंख तार करे मोर यदि बोल धरे यदि मेरी बात माने मेरा जो बोलना है उसको तू अपने मन में धारण करता है अर्थात मेरी बात को अरे विधाता यह तू मानता है यदि बोल धरे तो कोट आंख करे तो तू कृष्ण दर्शन करने वालों को अब करोड़ों आंखों दे देना मेरी बात ये तुझे अच्छी लगे तो कृष्ण दर्शन करने वालों को कोट आंख करे उनको करोड़ आंख देनी चाहिए थी तब तो मैं जानी योग्य सृष्टि तार तब तो मैं जानूंगी कि तुझ में योग्य सृष्टि है कृष्णांग माधुर्य सिंधु श्री कृष्ण का जो अंग है वो माधुर्य का सिंधु है मुख सुमधुर इंदु। और का मुख माधुर्य से भरा हुआ चंद्रमा है अति मधुर स्मित सुकि और अत्यंत मधुर जो स्मित हैं वही यहां पर विराजमान हैं स्मित मन मुस्कान वही अत्यंत मधुर किरण है लागिल मन इन में श्रीमंद महाप्रभु उनका मन लग गया लोभ करे आस्वादन तो श्री कृष्ण के मुख कृष्ण की मंद मुस्कान कृष्ण की दृष्टि इन सौ में श्री आ, महाप्रभु जो है उन महाप्रभु का मन इनमें अत्यंत अत्यंत कृष्ण के अंग कृष्ण कृष्ण के मुख कृष्ण की मधुर मुस्कान और कृष्ण के सर्वांग इन तीन चीजें यही तीन तीन मैंने तीन वस्तु जो है मैंने कृष्ण के सर्वांग मान्य चौबीस चंद्रमा जो है और इन चौबीस चंद्रमा मुख भी आ गया और कृष्ण की मुस्कान भी आ गया इन तीनों में श्रीमन महाप्रभु का इतने लागिल मन लोभे को आस्वादन कर रहे हैं और श्री महाप्रभु श्लोक पढ़े स्वस्थ चालन उस समय अपने हाथों को नचाते हुए श्री महाप्रभु श्लोक पढ़ रहे हैं कि मधुरम मधुरम बपुरहस्य विभो मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंध मधुस्मितो मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम बपु मधुर से भी मधुर श्री कृष्ण का श्रीअंग है मधुरम मधुरम बदनम मधुरम और संसार में जो कुछ भी मधुर है उससे भी मधुर श्री कृष्ण का बपु है और मधुरम मधुरम बदनम और बदन तो अत्यंत अत्यंत मधुर का भी मधुर मीठी वस्तु का भी सार निकाल लिया जाए तो मीठी वस्तु का भी सार निकालने पर श्री कृष्ण का बपू है मिठास का सार का सार वो श्री कृष्ण का बपू है मधुरम मधुरम बदनम मधुरम श्री कृष्ण का मुख मधुर से का भी मधुर बन निकाल करके फिर कृष्ण का मुख बनाया गया संसार में जितनी भी मीठी वस्तुएं हैं उनका सार निकाल करके कृष्ण का शरीर और कृष्ण का मुख ये बनाया हुआ मधुरम मधुरम मधुर का भी एक मधुर का अर्थ है मीठा दूसरे मधुर का अर्थ है सार मधुरम मधुरम मधुर का सार निकाला तो बपो अश्य विभो श्री कृष्ण का शरीर है ऐसे ही मधुरम मधुरम जो माधुर है उसके भी मधुरम माने सार को निकाल लिया जाए तो बदनम मधुरम उनका मुख अत्यंत मधुर है मधुर माने आकर्षक है मुख मुखगंध मृदुस्मित वे तह श्री मधुगंध मृदुस्मित श्री कृष्ण की मंद मुस्कान वह मधुगंध से युक्त होकर के विराजमान है एक तदहो श्री कृष्ण की मुस्कान तो अत्यंत मधुर गंध से युक्त होकर के विराजमान मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम सर्वोत्तम मधुर कौन सी वस्तु होगी बोले कर्म का सुख माने ब्रह्म जी का पद परिष्ट सुख उसके से भी मधुर कौन सा हुआ बोले उससे भी मधुर वस्तु हुई ब्रह्मानंद माने कर्म कांड का आनंद ंड के आनंद से भी बढ़कर के और कौन सी वस्तु हुई उससे बढ़कर के उसका सार क्या होगा बोल ब्रह्मानंद से भी बढ़कर के और कौन सा सार हुआ बोल सार हुआ भगवदानंद उस भगवदानंद का भी सार कौन सा हुआ बोल श्री कृष्णानंद प्रेम आनंद तो मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम सभी भौतिक सुख माने जो भी कर्म कांड के सुख हैं उन कर्मकांड के परम फल रूप में जो मधुर है तो उसका भी सार अंत में ब्रह्मानंद होगा निर्गो ब्रह्म का जो सार है उसका भी सार कहीं सगुण भगवदानंद होगा और भगवदानंद का भी सार वह होगा प्रेमानंद और श्री कृष्ण मधुरम मधुरम मथुरम मधुरम ये चार बार कहकर के अमृत का भी अमृत का भी अमृत का भी अमृत जब निकाला जाए वो श्री कृष्ण तो मधुरम मधुरम बप मधुर से भी मधुर श्री कृष्ण का श्रीअंग मेरे प्यारे मेरे ही स्वामी श्री कृष्ण का मुख और मधुरम मधुरम बदनम श्री कृष्ण का मुख मधुर साग का भी से भी मधुर जितनी भी मीठी वस्तु हो सकती हैं उनसे भी मधुर है मधुगंध मधुस्मित श्री कृष्ण की मंद मुस्कान वो बड़ी मधुर होकर के विराजमान है बस यही कहूंगा कि कभी ये कर्णाम कह रहे हैं लीलाशोक के सबसे ज्यादा जो मधुर वस्तु सुख का पाकाष्ठा हो सकती है वो है कभी ब्रह्मा का सुख पारमिष्ट सुख उस पारमिष्ठ सुख का भी सार हुआ उससे भी बढ़कर के मधुर हुआ वह ब्रह्मानंद का भी सार भगवत आनंद मान बैकुंठ का आनंद और भगवान का जो आनंद उसका भी सार फिर श्री कृष्ण के माधुर्य का रागानंद प्रेमानंद वह परम परम मधुर होकर के विराजमान इस प्रकार बड़ा मधुर ये श्री काम गायत्री की व्याख्या में साढ़े चौबीस अक्षर इसमें जो एक गांठ है वो ध्यान करने की समय एक जो अंगूठा है वो अंगूठा कपोल के ऊपर आता है तो मुख जो है उस मुख में वो एक अंगूठा जो है वो अंगूठा वहां पर आ रहा है तो साढ़े चौबीस अक्षर में श्री कृष्ण तो हो गए राजा पूरा हो गया मुखारविंद इसमें श्रीमुख मुखी जो फार है वो हो गया का और म और दे ये दोनों हो गए गाल काम देव। और ये हो गया आधा ललाट और जो आधा अक्षर जा रहा है आधा अंगूठा जो है वो अंगूठा वैसे आधा ही दिखेगा आधा ही दिखता है तो बोलिए अंगूठा जो है वो आधा अंगूठा वह कहीं आ, वो आ, जो बिंदी है वो वो बिंदी के रूप में वो दिखा वो तो यकार जो है वो ललाट हो गया और वो यकार ही आधा अंगूठा है और आ, जो आ, तो सारे चार अक्षर हो गए एक हो गया पूरा मुख दो हो गए कपोल एक हो गया तलक और आधा हो गया ललाट तो ये एक माने चमत्कार है तो काम देवायो, ये पांच अक्षर में हो हो करके ये चार अक्षर हो गए इनसे भिन्न राजा हो के सब में विराजमान वे ककार का काम बीच के रूप में तो हो गए साक्षात कृष्ण और वे पांच जो सारे चार अक्षर वे सारे चार राम देवा और आधाक्षर यो ये सारे चार अक्षर हो गए उनके मुख और बाकी के चार अक्षर वे हो गए कहीं उनके नक्श और दस और श्री वेणु बजाते हुए चंद्रमा तो ये संग में हो करके सारे चौबीस अक्षर इस तरह से विराजमान है उनकी संगति श्री कविराज गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर यहां पर इस चित्र में विराजमान की है और गोपनीय उसको भी कृपा करके जो छुपा करके मंत्र दिया गया उसको भी छुपा करके कृपा करके उसकी व्याख्या ये बड़े उदार हो करके इतनी उदारता के साथ में कविराज गोस्वामी जी ने की बुलंदलाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री हरि गोविंद जय जय